उसका और दृष्टि का दृष्टा है चेतन आत्मा और दृश्य क्या है आपकी दृश्य क्या है? हाँ आगे बताया जाएगा ये अष्टादश सूत्र में आएगा कि ये दे के रूप में पढ़ने से गुण तय ही दृष्टि है आज सतम ये तीनों गुण ही दृष्ट है इसी से पढ़ना दे इंद्री और रूप करना चाहिए इंद्री कहेंगे तो वो मन मन क्या है इंद्री है है ना मन भी इंद्री है इसमें सांस में आया था करण कितने त्रियोद और इंद्रिया कितनी है मन इंद्री है ना तो मन ही तो अच्छा और मन की ही अवस्था भी फिर लेकर के बुद्धि कहा जाता है तो यहाँ दृश्य कौन हुआ आपका दृष्टा और दृश्य का संयोग दृष्टा हो गया पुरुष और दृश्य कौन हो गई बुद्धि तो बुद्धि और पुरुष का संयोग ही दुख संसार का है तो दृष्टि आगे अष्टादश सूत्र में आएगा कि दे की रूप में परिणत गुणस्त्री क्या है दृष्टि चतुरस्तम तो ये तीनों गुण दृष्टि है क्योंकि सांघ सिद्धांत के अनुसार प्रकृति कैसी है त्रिगुणात्मिका है और त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कार्य महारहकार आदि भी कैसे हैं त्रिगुणात्मक है, है। तो ये भी गुण रूप ही है संसार कैसा है गुण ही है तो ये सब कैसा है दृष्टि है अपने आत्मस्वरूप को छोड़ करके और सब कैसा है दृश्य हाँ बुद्धि दृश्य है विषय दृश्य है देह दृष्टि है अनिय दृष्टि है सब कुछ क्या है दृश्य में और दृश्य का संयोगी है दुख रूप संसार का हेतु है आगे देखेंगे बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला पुरुष होता है विषय के आकार से आकारित कौन होती है विषय के आकार से आकारित अर्थात विषय के आकार से युक्त विषय के आकार से आकारित बुद्धि को कहते हैं संवेदन ध्यान देना विषय के आकार से आकारित बुद्धि को क्या कहते है? हैं संवेदन कहते हैं और जब उसको पुरुष अपने में समझता है विषय के आकार से आकारित बुद्धि को जब पुरुष अपने में समझना है समझता है ना तो, तो अपने में समझना क्या है प्रति संवेदन दोबारा ध्यान देंगे संवेदन क्या है विषय के आकार से आकारित ऐसा नहीं कहीं में बल्कि विषय विषय के आकार विषयाकार बुद्धि की वृत्ति संवेदन है अच्छा रहेगा क्या विषय के आकार वाली हाँ विषय के आकार वाली कौन वृत्ति किसकी वृत्ति तो विषय के आकार वाली बुद्धि की वृत्ति संवेदन है और पुरुष जो उसे अपने में समझता है ना किसको बुद्धि की वृत्ति को तो पुरुष के द्वारा बुद्धि की वृत्ति को अपने में समझना प्रति संवेदन है जैसे देखेंगे शुभ दुख किसमें है हाँ सुख बुद्धि की वृत्ति है और बुद्धि की वृत्ति बुद्धि में होती है तो सुख दुख बुद्धि में है और सुख दुख बुद्धि की वृत्ति है ना तो ये ये तो सुख दुख ये सब क्या हो गया संवेदन हो गया और पुरुष अपने में समझता है सुखी हम दुखी अहम ये क्या हो गया प्रति हो गया ये क्या हो गया प्रति हो गया अच्छा अब ध्यान देंगे लिख गया मतलब ये है ना कि विषय के आकार से युक्त बुद्धि की वृत्ति संवेदन है और पुरुष के द्वारा उसे पुरुष के द्वारा उसे अपने में समझना प्रति है किसे अपने में समझना बुद्धि की वृत्ति को अपने में समझना क्या है प्रति है जैसे ध्यान देंगे सुखी सुख दुख बुद्धि में है अपने समझना क्या है है और यही क्या है भोग है अपने में समझना ही भोग है यही प्रति है अच्छा और भी ऐसा देखेंगे जब कहते है ना कि घटम अहम ज्ञानी या घट ज्ञानवान अहम तो घट ज्ञान क्या है बुद्धि की घटाकर दृष्टि तो ये किसमें है घट ज्ञानवान समझना क्या है प्रतिसंवेदन तो ठीक है सुखी हम दुखी घट ज्ञानवान हम पट ज्ञानवान हम इस प्रकार अपने में समझना बुद्धि की दृष्टि को क्या है प्रति संवेदन है ऐसा है तो ये एक प्रतिदिन और प्रतिदिन बताया था ना उस दिन कि ये सब बुद्धि का पुरुष का प्रतिबिंब किसमें बुद्धि में, में तो उससे बुद्धि क्या होती है की तो वो चेतन जैसी हो जाती है विषय के आकार से युक्त हो जाती है अब विषय के आकार वाली बुद्धि की वृत्ति ही ज्ञान है तो एक प्रतिबंध समझ गए ना पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि में इससे क्या है कि बुद्धि चेतन जैसी हो जाती है वो हो जाती है विषय देश में जाकर इंद्रिय के द्वारा विषय से युक्त हो जाती है अब यहाँ पर क्या है कि वाचस्पति के अनुसार कि बुद्धि वृत्ति में जो तो पुरुष का प्रतिबिंब पड़ रहा है ना वो प्रतिबिंब पुरुष क्या है ज्ञात बुद्धि की वृत्ति का ज्ञाता कौन है बुद्धि में प्रतिबिंब पुरुष और विज्ञान विक्षु के अनुसार क्या है कि ये जो विषय के आकार से युक्त जो बुद्धि है न इस बुद्धि का फिर प्रतिबिंब किसमे पड़ता है पुरुष में विषय के आकार से युक्त जो बुद्धि है इसका प्रतिबिंब किसमें पड़ता है पुरुष में प्रतिबिंब में पुरुष में पढ़ने से जो बुद्धि की वृद्धि है ये किसमें प्रतीक होगी पुरुष पुरुष में में होगी मतलब बुद्धि की वृद्धि बुद्धि वृद्धि सुखात्मक या दुखात्मक होगी या किसमें प्रतीक होगा पुरुष में जैसे दर्पण यदि मलिन है तो जब मुख का प्रतिबिंब पड़ेगा दर्पण में तो दर्पण की मलिनता किसमें भाषेगी मुख का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ रहा है और दर्पण में मलिनता है तो मलिनता किसमें मुख में वासेगी मुख में वासेगी ना मुख में वासेगी तो वैसे ही क्या है वासेगी वैसे ही क्या है पुरुष का प्रतिबिम्ब बुद्धि में पड़ रहा है तो बुद्धि में जो विकार हैं जो वृत्तियाँ हैं सुख दुख है ये सब किसमें भाषेंगे पुरुष के भाषेंगे तो वाचस्पति के अनुसार क्या था कौन है पुरुष और विष्ठ के अनुसार ज्ञात पुरुष पुरुष ज्ञाता होने पर भी वो उपाधि के संबंध से ही जाता बन रहा है उपाधि के बिना ऐसा तो ध्यान देना जो ज्ञातृत्व है क्या है भोपित्व है इसलिए जो आपत्ति देते है की यहाँ करता माना जाता है किसको बुद्धि को भोक्ता माना जाता है पुरुष को अधिकरण भिन्न भिन्न है ऐसा जो आरोप करना यह महान महान अज्ञानता का सूचक है लोगों का सांख तो और योग शास्त्र की प्रक्रिया नहीं समझते है वही ऐसा कहते हैं तो यहाँ यात्रित हो या प्रकाश कर वो, वो तो चेतन नहीं करेगा प्रकाश नहीं करेगा है ना ऐसा अब देखेंगे और इस योग का आश्रय को तो कोई यदि तो बुद्धि ही है, है ना हाँ इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हम क्या बताना चाहते हैं और यहाँ पर जो एक व्याख्या भाष्पति है हरिहरा नंद की वो तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं मानते निरूप क्या है आपका पुरुष है पुरुष का कोई रूप नहीं है चेतन आत्मा में कोई रूप नहीं है और बुद्धि भी कोई ऐसी अत्यंत स्फूल नहीं है इसलिए प्रतिबिंब नहीं कहते हुए कहते हैं कि पुरुष का सान्निध्य होने से बुद्धि क्रियाशील होती है, है ना और बुद्धि का सानिध्य होने से पुरुष की अज्ञाता बनता है और मजबूत सही होती है ठीक है अब देखेंगे तो बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला द्रष्टा पुरुष है दृष्टा पुरुष क्या है बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला मतलब बुद्धि की वृत्ति को जानने वाला और प्रति संवेदन को ही पौषण बोध कहते हैं आया पहले पौषण बोध शब्द भी आया था पहले आया था कि दृष्टा पुरुष बुद्धि का प्रति संवेदन करने वाला है या बुद्धि की वृत्तियों को जानने वाला है अब दृष्ट ये बता दिया ना दृष्टि दृष्टियों हो से होगा दृष्टा कौन है पुरुष और दृश्य कौन है तो बताते हैं बुद्धि सत्तो हाँ बुद्धि कह कैसे यहाँ दृष्ट क्या है तो वास्तव बताते हैं बुद्धि सत्तोकारूा सर्वे धर्मा हाँ बुद्धि एवं सत्व बुद्धि एवं हाँ बुद्धि सत्व यहाँ सत्य बुद्धि रूप सत्व ऐसा समझेंगे यहाँ पे बुद्धि सत्व पर आरूढ़ सभी धर्म दृष्टि हैं। बुद्धि सत्व पर आरूढ़ या बुद्धि पर आरूढ़ आरूढ़ि में स्थित सभी धर्म कौन हुए सुख हुए दुख हुए ज्ञान हुआ घट ज्ञान ये सब ज्ञान किसमें स्थित है बुद्धि सत्व में तो सुख दुख मोह और ज्ञान ये विषय ज्ञान सब किसमें स्थित है बुद्धि सत्व में तो बुद्धि सत्व में स्थित सभी धर्म दृष्टि है तो ध्यान देंगे सभी धर्म किसमें स्थित है बुद्धि में तो ये सभी धर्म दृष्ट हैं और धर्म दृश्य होने के साथ साथ बुद्धि भी दृष्टि है समझ लेना बुद्धि भी क्या है दृष्टि बुद्धि भी है और अठारवे सूत्र में जो है ना सूत्र का अठारवे सूत्र में सूत्रकार दृश्य को समझाएंगे वो बताएंगे की गुणत्रय दृष्टि हैं वो क्या है गुणत्रय मतलब के स्थान की प्रक्रिया के अनुसार चेतन को छोड़कर संपूर्ण संसार का ऐसा है गुणत्र है तो वो सब गुणस्त्र क्या है दृश्य है वही वे इंद्रियो विषय रूप में परिणत होने वाले गुणस्त्र क्या है दृश्य तो केवल बुद्धि या बुद्धि के धर्म में ही दृष्टि नहीं है बल्कि सब कुछ दृश्य है समझते होंगे गुणस्त्र है अष्टादश रूप में बताया जाएगा बुद्धि सप्तर में स्थित सभी धर्म दृश्य है अब दृश्य को ही समझाते हैं तदे तदे दृश्यम अयत कांत मणिकल्पम संय दृश्यत्व भगवती पुरुष द्रिश, रूप से स्वामीनाथ तदेत दृश्यम यह दृश्य और तो दृश्य तो भी सभी धर्म को बताया ना सभी धर्म दृश्य है और सभी धर्म वाला बुद्धि है सभी धर्म वाला बुद्धि सत्व भी क्या है दृश्य है अब ध्यान दे देंगे अयस्का है ना उपकारी यहाँ पर दृश्यम से लिख लो विषयाकार वक बुद्धि सत्वम विषयाकारव बुद्धि सत्वम विषयाकार वुम बुद्धि सत्वम बुद्धि लिखा विषयाकार वत बुद्धि सत्वम मतलब विषय के आकार वाला बुद्धि बुद्धि सत्व का बुद्धि विषय के आकार वाला कौन होता है बुद्धि तो यहाँ पर इसका दृश्य हो गया विषय के आकार वाला बुद्धिस है ना पूर्वोत्तम पूर्व पूर में कहा गया या दृश्य दृश्य कौन विषय के आकार वाला बुद्धि सत्तु विषय के आकार है ना विषय के आकार वाला विषय के आकार से युक्त बुद्धि बुद्धिशत् तो ये विषय के आकार वाला बुद्धि सत्तो अयस कांत मणि कल्पम का है अयस्कांत मणि के समान या चुम्बक के समान सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला अब देखो कि चुम्बक होता है ना तो चुम्बक की संिधि जब लौ के साथ होती है तो लौ का आकर्षण कर लेता है चुंबक चुंबक क्या करता है लौ का आकर्षण करता है तो चुंबक चल करके नहीं जाता है बल्कि संधिधि मात्र, मात्र से उपकार करता है संधि मात्र से कौन करता है चुंबक तो जैसे चुंबक संधि मात्र से उपकार करता है वो लौ का आकर्षण कर लेता है ऐसी बुद्धि संधि मात्र से पुरुष का उपकार करती है संधि मात्र से क्या है कि पुरुष का आकर्षण कर लेती है पुरुष का आकर्षण कर लेती, लेती, या लेती है या मात्र से अपने धर्मों को पुरुष में अर्पित कर देती है अपने धर्मों को पुरुष में अर्पित कर देती है मतलब ये है कि बुद्धि पुरुष को आपका आकर्षण करती है इसका मतलब है बुद्धि पुरुष को आपका आकर्षण करती है इसका मतलब है अपने धर्मो को पुरुष में अर्पित कर देती है जिसके कारण पुरुष क्या है अपने लगता है लगाएंगे। मणि के समान सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला तदेत दृश्यम विषय के आकार वाला बुद्धिशत्व दृश्य करते हैं दृश्य होने के कारण दृश्य होने के दृश्य कौन है बुद्धिशत्व दृश्य होने के कारण से से इसका जो आत्मा है वो ज्ञान रूप है ना तो दृष्टि रूप से ज्ञान रूप स्वामी पुरुष का स्व होता है स्व होता है इसका अर्थ धन होता है या अपना होता है ज्ञान रूप स्वामी पुरुष का स्व होता है स्वर्थ धन या अपना होता है जैसे सुखी अहम तो यहाँ पर सुखी अहम कर है कि सुखवान तो यहाँ पर दृष्ट पुरुष का स्वा था था हो गया सुख सुखी अहम तो ज्ञान रूप जो स्वामी पुरुष है उसका स्वा हो गया सुख अगर दुखी अहम ऐसी अनुभूति होती है तो ज्ञान रूप जो स्वामी पुरुष का क्या हो, हो गया दुख हो गया सुख हो, हो गया ना हाँ तो अब ध्यान देंगे अब तो ध्यान देना सुख तो क्या है बुद्धि ही तो है सुख दुःख क्या है ध्यान देना जैसे की मिट्टी की परिणाम घटा दी क्या है मिट्टी है तो बुद्धि का परिणाम सुख दुखादि क्या है बुद्धि है इसलिए कहते हैं सुख दुख को पुरुष का स्वा होने से किसको स्वा बोल दिया बुद्धि सुख मिट्टी का परिणाम घटा दी को क्या कहते हैं मिट्टी तो बुद्धि के परिणाम सुखादी को क्या कह सकते हैं बुद्धि इस प्रकार बुद्धि जो पुरुष का स्वा बन जाती है स्वा करते थन ध्यान देंगे अयस्का मढ़ी कल्पम संधि मात्र उपकारी करेतर दृश्यम अयस्कांत मढ़ी के समान संधि से उपकार करने वाला पूर्व में कहा गया बुद्धि सत्व दृष्ट होने के कारण ज्ञान रूप स्वामी पुरुष का स्व होता है या तो अपना होता है कौन अपना होता है बुद्धि बुद्धिशत है ना अपना कौन होता है बुद्धिशत होता है दृश्य होने के कारण क्योंकि जानता है ना बुद्धि को जानता है न तो सुख दुख दृश्य सोने से बुद्धि है कह सकते ना। तो दुद्धी की दुद्धी होने से कुछ ही है इस अभिप्राय से कहा है अध्ययन सभी यहाँ पर स्वामीना के पास सभी पृथ्वी में पूर्ण विराम है अच्छा फिर ठीक है कहीं कहीं पाठांतर है मतलब अनुभव कर्म विषय काम अपनम ऐसा भी कहीं पाठ इसमें यथा नहीं है ना नहीं। फिर चलिए अनुभव कर्म विषय विषयताम पाठ है क्या पाठ है विषय अनुभव कर्म विषयताम अन्य अन्यूपेण प्रतिलब्धात्मक तो ये किसका वर्णन चल रहा है अभी ये बुद्धि का किसका चल रहा है दृष्टि किसको बताया है बुद्धि बुद्धिशत्व को तो इसको बुद्धि बुद्धिशत्व को ही बोलते हैं अनुभव रूप क्रिया का विषय अनुभव रूप क्रिया का विषय होते हुए जैसे ध्यान देंगे सुख सुख बुद्धि की वृत्तियां होने से बुद्धि ही है ना तो अब देखेंगे सुखम, सुखम अनुवामी तो या हो गई ना जैसे अनुभव क्रिया मानस है अनुभव क्रिया कैसी है मानस क्रिया है सुखम अनुवामी तो यहाँ पर अनुभव क्रिया का विषय कौन होगा दुखम अनुवामी मोहम अनुवामी तो यहाँ पर अनुभव क्रिया के कर्म नहीं कर्म शब्द का प्रयोग है यहाँ पे अनुभव कर्म कर्म का विषय अनुवामी अनोरूप क्रिया का विषय क्या है यहाँ दुखम अनुभवी अनु क्रिया का विषय और मोहम अनु रूप क्रिया का विषय अच्छा जी तो अब ध्यान देना अनु रूप क्रिया का विषय सुख दुख मोह है और सुख दुख मोह ये बुद्धि शत्रु की वृत्तियाँ होने से क्या है तो बुद्धि तो कर्म, कर्म जो किया जाता है मतलब यहाँ एक कर्म करते हैं क्रिया है ध्यान रखना अनुभव रूप क्रिया का अनुभव रूप क्रिया की विशेषता को प्राप्त होते हुए अनुभव रूप क्रिया की विषयता को प्राप्त होते हुए अर्थात अनुभव क्रिया का विषय बनते हुए अनुभव क्रिया का विषय बनते हुए अन्य पुरुष करूपेण या पुरुष के द्वारा पुरुष के द्वारा प्रति हाँ पुरुष स्वरूप के द्वारा या पुरुष के द्वारा प्रतिलब्धात्मक कर्थ कर लेना प्रतिलब्धात्मक कर्क कर लीजिए चेतन वूप्राप्ति मत चेतन वेतन से प्राप्त कर्त तो है ना चेतन से प्राप्त करती तो, तो पुरुष के द्वारा चेतन के समान रूप को प्राप्त करने वाला होता है चेतन के समान रूप को प्राप्त करने वाला होता है किसके द्वारा पुरुष के द्वारा पुरुष के द्वारा चेतन के समान रूप को प्राप्त करने वाला होता है कौन बुद्धि सतु पुरुष चेतन है ना तो उसके संबंध से ये भी क्या है चेतन के समान रूप को प्राप्त कर देता है चेतन के समान रूप को प्राप्त कर देता है तो ध्यान देंगे अनुभव रूपी क्रिया का विषय होते हुए अनुभव रूप क्रिया का विषय होते हुए कौन कैसे होता है बुद्धिशतु अनो रूप क्रिया का विषय होते हुए पुरुष के द्वारा चेतन के समान रूप को प्राप्त करने वाला होता है चेतन के समान रूप को प्राप्त करने वाला होता है तो चेतन जैसा ना बुद्धि ऐसी प्रतीक होती है चेतन की तरह अब ध्यान देंगे स्वतंत्र अफी ये किसका वर्णन चल रहा है बुद्धिशत्व का दृश्य बुद्धिशत्व का स्वतंत्र स्वतंत्र तो ये दृश्य का वर्णन चल रहा है ना दृश्य स्वतंत्र होने वाले दृश्य जो है ना दृश्य का ये बुद्धि का मूल क्या है आपका अभ्य मूल क्या है अभ्यक्ष स्वतंत्र है अभ्यक्ष है स्वतंत्र है।, है इसका मतलब है कि की देखो बताता हूँ की स्वतंत्र होने पर भी अध्ययन ने ना बुद्धि बुद्धिशत्व का मूल अभ्यक्त स्वतंत्र है इसलिए बुद्धिशत्व को स्वतंत्र दे दिया बुद्धिशत्व का मूल अभ्यक्ष स्वतंत्र है इसलिए बुद्धिशत्व को क्या दे दिया स्वतंत्र बुद्धि सत्य स्वतंत्र होने पर भी पर के प्रयोजन के लिए होने के कारण है बुद्धि सत्य परार्थ है मतलब पर के प्रयोजन के लिए है पर कौन है पुरुष पुरुष के प्रयोजन के लिए है पुरुष के किस प्रयोजन के लिए है भोग और मोक्ष रूप प्रयोजन के लिए है क्योंकि तो बुद्धि सत्य पुरुष को भोग प्रदान करता है भोग क्या शुभ तो बुद्धि सत्यो मतलब दृष्ट बुद्धि सत्य पुरुष को भोग प्रदान करता है और दृश्य बुद्धि सत्य क्या है पुरुष को मोक्ष प्रदान करता है यदि वही बुद्धि बुद्धिशत्व विवेक छात्री के आकार का हो जाए होने पर क्या हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा कौन हो जाएगा हाँ जैसे बुद्धिशतु भोग प्रदान करता है मोक्ष प्रदान करता है क्योंकि मोक्ष की साधना भी वही करेगा मोक्ष की साधना भी वही करेगा बुद्धि बुद्धिशत विवेक छात्री के आकार में भी वर्णत होगा बुद्धि सत्व इसलिए भोग और अपवर्ग को लेने वाला कौन है बुद्धि सत्य परार्थक स्वाद कर के प्रयोजन के लिए होने से मतलब पर पुरुष के भोग और मोक्ष रोग प्रयोजन के लिए होने से पर पुरुष के भोग और मोक्ष रूप प्रयोजन के लिए होने होंगे मन बंधन का कारण है विषय में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और आत्मा की और लगा हुआ मन मुक्ति का कारण है तो वही समझ लेना बुद्धि मन वही है कि स्वतंत्र होने पर भी स्वतंत्र क्यों कहा क्यूँकी दृश्य बुद्धिशत्व का मूल अभ्य स्वतंत्र है इसलिए इसको दिया की स्वतंत्र होने पर भी पुरुष के भोग और मोक्ष रूप प्रयोजन के लिए होने के कारण त्र है कैसा है वो परतंत्र है।, है ना सूत्र का व्याख्यान करते हैं सूत्र में आए हुए दृष्टि और दृष्ट पदों का व्याख्यान हो गया दृष्टि और दृष्ट पदों का तो दृष्टा कौन है पुरुष है दृष्ट बुद्धिशत् बताया अब दृष्टा और दृष्ट पद का व्याख्यान हो गया अब सूत्र का अर्थ भाष्यकार करते हैं तयोह क्या लेना दृष्टि दर्शन हो और यहाँ पर उसके लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया दृष्टि दृग्धर्शन शक्तियों और दर्शन शक्ति तो दृष्टि शक्ति दृक्ष शक्ति का अर्थ यहाँ पर दृष्टि शक्ति कहा गया है ज्ञान रूप शक्ति के लिए ज्ञान रूप शक्ति के लिए अथवा कहेंगे दृष्टा पुरुष के लिए दृष्टा पुरुष के लिए या पश्च्यतिथि ऐसा भी बन जाएगा पश्च्यतिथि इस प्रकार बन सकता है तो बन सकता है इस प्रकार और चाहे तो आप इसको ज्ञान रूप अर्थ कर लो या दृष्टा कर लो कोई बात नहीं क्योंकि चिटी शक्ति भी शब्द आया ना पहले इसके लिए चिटी शक्ति भी शब्द आया है तो अब ध्यान देंगे ये एक बार अब क्या शब्द आया था उसके लिए दृष्टि रूप आया था न अब ध्यान देंगे तो दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति मतलब दृश्य शक्ति मतलब दृष्टा शक्ति कौन हुआ पुरुष और दर्शन शक्ति तो दर्शन शक्ति कर से से अश्य थे अनिल की दर्शनम दृष्टि से ज्ञायते से अनिल की दर्शनम तो दर्शन कर रहे यहाँ पर ज्ञान का साधन अनुभव का साधन कौन है बुद्धिशक्तो तो दृश्य शक्ति हो गयी पुरुष दृश शक्ति हो गई दृष्टा पुरुष और दर्शन शक्ति कौन हो गया दृश्य बुद्धिशक्तो दर्शन शक्ति कौन हो गया दृश्य दृश्य विपत्ति के अनुसार दर्शन हो जाएगा बुद्धि करण है तो यहाँ पर हो जाएगा द्रिश्टे द्रिश्टे और दर्शन शक्ति दृष्टा और दृष्टि दृष्टा और दृष्टि का क्या, क्या सूत्र लिखा है संयोग क्या लिखा है अच्छा संयोग के दो विशेषण यहाँ पर बताए है ये अनादि और अर्था अनादि और तो ये संयोग कैसा है कब से चल रहा है स्त्री दृष्टि का संयोग अनादि अनादिश कब से चल रहा है हाँ तो संयोग का एक विशेषण है अनादि ही संयोग अनादि है और दूसरा विशेषण है अर्थकृता तो अर्थकृता का अर्थ है कि पुरुषार्थी कृत्य मतलब पुरुषार्थी कृत्य इसका अर्थ हुआ पुरुषार्थ से जन्म मतलब रूप पुरुषार्थ से होने वाला क्या होगा लेना पुरुषार्थ की भोग रूप पुरुषार्थ जन्म या भोग रूप पुरुषार्थ से होने वाला लगाइए भोग रूप पुरुषार्थ के लिए होने वाला ऐसा कन्या भोग रूप पुरुषार्थ के लिए होने वाला दृष्टा और दृश्य का संयोग अनादि है भोग रूप पुरुषार्थ के लिए होने वाला दृष्टा और दृष्टि का अनादि संयोग भोग रूप पुरुषार्थ के लिए होने वाला कौन दृष्टा और दृश्य अनादि संयोग सूत्र में संयोग आया है ना अब सूत्र में क्या है हे हेतु ये संयोग हे का हेतु है हेतु में क्या होगा हेतु हे का क्या हेतु का हो गया, तो अब नूप प्रयोजन के लिए होने वाला अर्थ कैसा है ना भोग रूप प्रयोजन के लिए होने वाला या भोग रूप प्रयोजन से जन्म भोग रूप प्रयोजन से जन्म या भोग रूप प्रयोजन के लिए होने वाला दृष्टा और दृश्य संयोग दुख का कारण है ध्यान देना पुरुषार्थ तो भोग और अपवर्ग दोनों है पर अर्थ से यहाँ मोक्ष रूप पुरुषार्थ को इसलिए नहीं लिया अपवर्ग को इसलिए नहीं लिया कि वो दुख का, नहीं दुख का कारण नहीं है और दुख का कारण है। हाँ ये मतलब जो मोक्ष के लिए संयोग होता है तो वो संयोग दुख का कारण बनता है क्या यहाँ दुखस्थ कारण लिखा इसे अर्थ से यहाँ पर अपवर्ग रूप पुरुषार्थ नहीं लिया केवल भोग को पुरुषार्थ लिया होगा से कौन है द्रष्टा और दर्शन शक्ति कौन है दृष्ट तो पुरुष के भोग रूप योजन के लिए होने वाला दृष्टा और दृष्टि का अनादि संयोग ये दुख का है। ये दुख का कारण है तो बुद्धि के साथ अपना सादा सादात्म को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए जो काल से चल रहा है सभी दृश्य पदार्थों के साथ सादा तोड़ने का प्रयास करना चाहिए सभी संसारिक पदार्थों की प्राप्ति में सुखी और अप्राप्ति में दुखी इससे प्रशिक्षण व्यक्ति को वो होता है कि हम संसार में कितने जुड़े हुए हैं और कितने अलग है अपने समझते है वायु वस्तुओं का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है तब तो सादात्मक टूट रहा है और प्रभावित कर रही है तो ऐसा आगे ध्यान देंगे तथा उत्तम और वैसा आचार्य पंथ सीखने कहा है ना नीचा जैन महाराज क्या कहते हैं लिखेंगे तत्सं हेतु वर्जनाथ सय आतंक दुख प्रतीकार सत्सोग हेतु वर्जनाथ सियाग अयम आत्यंतिक दुख प्रतीकार दुख यह आत्यंतिक दुख का प्रतिकार होता है आतंकिक दुख प्रतिकार का दुख की निवृत्ति आतंकी दुख की निवृत्ति होती है आत्यंतिक विशेषण है प्रतिकार का है ना ये आतंतिक दुख की निवृत्ति होती है आत्यंतिक दुख की निवृत्ति देखना कि जीवन में दुख रहते हैं फिर दुख निवृत्त हो जाते हैं तो हर मनुष्य के जीवन में दुख निवृति तो होती है लेकिन सामान्य मनुष्य के जीवन मनुष्य के जीवन में सामान्य रूप से होने वाली जो दुख निवृति है उसको आतंक दुख निवृत्ति कह सकते हैं आतंक दुख निवृत्ति हुआ है कि जिसके बाद में पुनः दुख कभी भी ना आए आत्यंतिक दुख निवृत्ति क्या है कि जिस दुख निवृत्ति के बाद में पुनः दुख कभी भी ना आए उसे क्या कहेंगे आतंक दुख निवृत्ति है ना हो क्या था उसको आप समाना क्या सद इतना नहीं होती है सरल शब्दों में आपको बता दिया बताया अब देखेंगे अच्छा अब ये तो क्या है की अयम दुख प्रतिकार आतंक या अयम आतंक या दुख प्रतिकारा या आतंक दुख निवृत्ति होती है किससे होती है ध्यान देना दुख की हितु की निवृत्ति होने ऐसी क्या होगा दुख की निवृति कब होगी जब दुख के हेतु की निवृति होगी तो दुख के हेतु की निवृति होने से क्या हो जाएगा दुख की निवृत्ति तो वही बताते हैं तत्सयोग हेतु वर्जनाथ तो तत्सयोग हेतु है ना तो संयोग से लेना है दृष्ट शक्ति और दर्शन शक्ति का संयोग क्या दृढ़ शक्ति हो दर्शन शक्ति का संयोग भारत में ठीक अभी आये ना पहले दृघ दर्शन शक्ति हो अनादिश्र का संयोग रहा तो संयोग से किसका संयोग दृढ़ शक्ति हो दर्शन शक्ति अथवा सरल शब्दों में दृष्टा और दृष्टिका का संयोग दृष्टा और दृष्टिका, का तो संयोग और दृष्टा और दृष्टि का संयोग हेतु है किसका हेतु है दुख का हेतु है दृष्टा और दृष्टि का संयोग वो हेतु है किसका हेतु है तो ऐसा अर्थ हो जाएगा दुख के हेतु तो दुख के हेतु की निवृत्ति होने से दुख होगा तो दुख का हेतु कौन है दृष्टा और दृष्टि तो हेतु से लेना है दुख का हेतु कौन तक संयोग दुख का हेतु दुख के हेतु दृष्टा और दृष्ट के संयोग की निवृत्ति से वर्जनात्मक निवृत्ति लग जाएगा दुख के हेतु दृष्टा और दृश्य के संयोग की निवृति से अयम आत्यंत का दुख प्रति का या आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो सकती है वाकई बन आतंतिक दुख निवृति किससे हो सकती है दृष्टि के संयोग की निवृत्ति ठीक है जैसे संयोग की निवृत्ति में संयोग बना ही रहता है अब जो ज्ञान विवेक हो जाएगा तो सभी संयोग को है ना जो बना रहता है अब ध्यान देना कल की लग गई की ये दुख के हेतु दृष्टा और दृष्ट के संयोग निवृत्ति होने ऐसी या आतंत की दुख निवृति होती <सी> है ठीक है आतंक की दुख निवृति होती है आतंत की दुख निवृति दश्वार इसको कैसे तो इसको समझाते हैं। कैसे होती है तो इसको दृष्टांत से समझाते हैं दुख अच्छा युक्ति बताते हैं दुख हेतु तो परिहार्य परिहार्य से दुख हेतु तो है न तो यहाँ पर प्रसन्नानुसार लक्षणा से अर्थ कर लेना दुख की दुख हेतु निवृत्ते है दुख के हेतु की निवृत्ति से क्या कहेंगे या यहाँ पर उसका प्रतीकारा अध्ययन कर लेंगे निवृत्त का अध्ययन कर लेंगे हेतु तो की निवृत्ति होने से क्या होगा दुख के हेतु की निवृति होने से और परिहारियत से करते परिहार करने योग्य परिहार करने योग्य या त्याग करने योग्य कौन है परिहारियत से करते हे ऐसी हे कौन है नहीं हे कौन है दुख है तो दुख है तो हो हमने बताया निवृत्ति का अध्ययन करके समझ लगेगी कि दुख के हेतु की निवृत्ति से और परिहार्य अर्थ हुआ है हे क्या है दुख दुख तो दुख के हेतु की निवृत्ति से हे दुख की निवृत्ति देखी जाती है कार्य कर प्रतिकारिवृत्ति है ना कसमा तो मतलब कैसे किस कारण से तो इसका उत्तर है क्यूँकी क्यों प्रतिकार पंचमी है ना हेतु अर्थ में पंचमी है क्योंकि दुख के हेतु की निवृति होने से हे दुख की निवृत्ति देखी, दे जा? देखी जाती है दुख के किसका किस्का अध्ययन करके तो लगेगी निवृत्ति का क्योंकि दुख के हेतु की निवृति से हे दुख की निवृति देखी जाती है दुख का हेतु क्या है अच्छा यहाँ संयोग है ना दृष्टा दृष्टि का संयोग कहाँ पर ही है दृष्टांतिक में और दृष्टांत आगे बता रहे है इसका सर यथा से दृष्टान्त चल रहा है तो ये था हुआ जैसे तल पारतल भेद्यता कंटकथ भेतृत्व जैसे की पार में कांटा लग जाता है ना तो भेद्यता का अर्थ होता है कि की कि पार का क्या कहते हैं हिंदू में छेदन हो जाना पार का छेदन हो जाना ऐसा अच्छा, छेदन भेदन पता नहीं क्या कहते हैं कि पार का छेदन हो जाना और आगे देखेंगे तो छेदन करने वाला कौन होता है कांटा कंटकृत्व कांटे का भेद्रित भेद्रित भेद्रित तो तो तो छेदन है भेदन करने वाला कांटा है ना तो कंटक का हो गया भे, क्या भेद्रित मतलब छेदन कर तो कितने एक तो भेदता हो गई भी मतलब भेजने वाला पारेसल हो गया और भेदन करने वाला कौन हुआ कंटक अब परिहार परिहार का थे निवृत्ति बताते है निवृति कैसे की जाए तो निवृत्ति कैसे की जाए ये तो कांटे पर बैल में रखो एक उपाय बताते हैं कंटक से पादा अनिष्ठानम की कांटे पर पैर को न रखना कांटे पर पैर को न रखना कंटक पाद अनिष्ठान काटे पादा हाँ पाद अनिष्ठानम की कांटे पर पैर को न रखना एक हो गया उपाय और दूसरा उपाय यदि रखना हो तो जूता पहन के रखो मजबूत जूता पहन करके कि पादा त्राण देते हैं वह अधिष्ठानम वो अनि स्थानन था अथवा जूते के द्वारा पादक है ना पादक का क्या थुआ? जूता जूता तो अथवा हो जाएगा अथवा जूतों से विवहित पैर को रखना जूतों से विवहित समझते हैं जो गंग किसका हो गया जूते का जूता पहनकर पैर रखना अथवा जूते से विवहित पैर को रखना तो जो किस पर पैर रखना कांटे पर कांटे पर पैर न रखना अथवा जूते से विवाहित पैर को कांटे रखना मतलब जूता पहन करना तो तो अब क्या है कि फिर क्या है कि वो भेदता पादल की हो पाएगी पादल का हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो ये दृष्टान्त है ना अब दृष्टान्तिक को कुछ देर बाद बताएंगे दृष्टान्त भी चल रहा है एकत्रियम एकत्र वेद लोके लोके या लोक में जो प्राणी एकत्र वेद इन तीनों को जानता है लोक में जो प्राणी इन तीनों को इसको भेद्यता भेदृत्व और परिहार हा। हाँ। मतलब ये समझ लेंगे कि जो ये लोक में जो इन तीनों को जानता है हुआ वहाँ पर लोक में हुआ वहाँ पर प्रतिकारम आरभ्य प्रतिकारण का अर्थ है दुख के कारण का त्याग दुख के कारण का और आरभ्यणा करवन प्रतिकारण का अर्थ है दुख कारण त्यागम प्रतिकारण का करवन की वह वहाँ पर या वह लोक में दुख के कारण के दुख के कारण का त्याग करने वाला किसका त्याग करने वाला हाँ वह वा, वा दुख के कारण का त्याग करने वाला छेदन जन्य दुख तो ताप नहीं सकता है वह लोक में दुख के कारण का त्याग करने वाला मनुष्य दुख के कारण का त्याग करने वाला मनुष्य छेदन जन्य दुख को प्राप्त नहीं करता है अकस्मात किस कारण से छेदन जन्य दुख को प्राप्त नहीं करता है सामर्थ्या तीन की जानकारी के सामर्थ्य से तीनों के ज्ञान के सामर्थ्य से तीन का ज्ञान है ना वैद्यता वेतृत्व और परिहार दृष्टान्त हो गया दृष्टांति बताते अत्री तो जैसे कि वहाँ पर ये भेदन करने वाला कौन है कंटक है कंटक है ना तो so, इस संसार में दुख देने वाला कौन है रजु गुण है दुख देने वाला कौन है बुद्धि हाँ, है ना तो so, जो रजुगुण है बुद्धि शत्रु का जो रजुगुण है वो क्या क्या है आपका दुख देने वाला है अच्छा यहाँ पर भी आपका करने वाले या दुख प्रदान करने वाले यहाँ पर भी दुख देने वाले रजोगुण का दुख देने वाले रजोगुण का दु, दुख देने वाले रजोगुण का तथ्य बुद्धिशत्व ही है रजोगुण का तथ्य क्या है बुद्धि बुद्धिशत्व तो रजोगुण किसको दुख देता है बुद्धि बुद्धिशत्व को सत्वम से लेना है बुद्धि सत्वम अब ऐसा लगाएंगे ताप कादान करने वाले या दुख प्रदान करने वाले दुख प्रदान करने वाला कौन है यहाँ भी दुख प्रदान करने वाले रजोगुण रजोगुण से रजो नहीं दुख प्रदान करने वाले रजोगुण का करते ऐसा होगा कि दुख प्राप्त करने वाला दुख तो ऐसा लगा लो भाई कि, कि पर के दुख प्रदान करने वाले रजोगुण के द्वारा दुख प्राप्त करने वाला वो जी हतु नहीं है तप्यम करते हैं कि सख्त होने वाला या दुखी होने वाला है सख्त होने वाला या दुखी होने वाला तो ऐसा लगाएंगे आप देखो शब्दार्थ तो यह है कि दुख प्रदान करने वाले रजोगुण का तत्व बुद्धिशत्व है और ठीक से हिंदी में ऐसे समझेंगे कि दुख प्रदान करने वाले रजोगुण से दुखी होने वाला बुद्धिशत्व ही है दुख प्रदान करने वाले रजोगुण से दुखी होने वाला कौन है बुद्धि बुद्धिशत है कस्मात कैसे तो उसको समझाते हैं क्योंकि तपी क्रिया क्यूँकी ताप क्रिया या दुख क्रिया क्यूँकी दुख क्रिया कणु में स्थित है दुख क्रिया का कर्म स्थित है तो कर्म कर्मस्थ कौन होगी दुख क्रिया दुख क्रिया का कर्मस्थ हो इसलिए कर्म कर्मस्थ कौन होगी कर्म में स्थित होती है क्रिया जैसे है की तंडुलान पचती तो पाप क्रिया किसमें स्थित होगी है ना तो क्रिया किसमें स्थित होती है कर्म क्रिया किसमें स्थित होती है हाँ जैसे बालकान दंड यती बालको को दंडित करता है तो दंड देना में है तो वही बताते हैं कि यहाँ भी दुख क्रिया करुण में स्थित है दुख क्रिया किसमे स्थित है करुण में ताप क्रिया करुण में स्थित है तो यहाँ पर कर्म कौन होता है बुद्धि सत्य कर्म कौन होता है अब लगाएंगे सत्वे कर्मणी प्रतिक्रिया की बुद्धि शत्रु कर्म में बुद्धि शत्रुप करो में ताप क्रिया है या दुख क्रिया है बुद्धि रूप करो में क्या है सातुरूप है या देना है। दुख देना रूप क्रिया है दुख देना अपरिणाम क्षेत्रज्ञ ना अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ पुरुष में नहीं है अपरिणामी और निष्क्रिय और क्षेत्रज्ञ से किसको कहा गया है पुरुष को पुरुष अपरिणामी है उसका कोई परिणाम नहीं होता है विषयाकार परिणाम नहीं कोई परिणाम नहीं और निष्क्रिय रही तो क्षेत्र को जानने वाला दृष्टा है, क्षेत्र दृष्टा पुरुष में साफ क्रिया नहीं है या दुख क्रिया नहीं है दर्शित विषयत्व आते तो ध्यान देंगे विषय जिसको दिखाए जाते हैं प्रभु तो भी अपने में स्थित विषयों को बुद्धि अपने स्थित विषयों को किसे दिखाती है पुरुष को जब घटाकार बुद्धि हो गई तो ये ये विषय किसमे स्थित हो गया बुद्धि yes. में विषय किसमे स्थित हो गया तो बुद्धि अपने में स्थित विषय को पुरुष के लिए स्थित कर देती है बुद्धि अपने में स्थित विषय को क्या है पुरुष के <laughs> लिए जो जो दुःख का कारण वो का कारण जो विषय होता है वो वाय विषय उतना दुःख का कारण वाय विषय वैसा दुःख का कारण नहीं है जैसे अपने बुद्धि विषय हो जाता है दुःख का कारण तो वाय विषय नष्ट हो जाने पर दूर चले जाने पर समाप्त हो जाने पर भी दुःख तो होते ही रहता है तो दर्शित जैसे अत्वाद विषय जिसको दिखाया जाए उसे क्या कहते हैं दर्शित विषय दर्शित विषय और है पुरुष तो सरल शब्दों में दर्शित जैसे अर्थ कर सकते हैं की बुद्धिवृत्ति का साक्षी होना चाहिए क्या बुद्धि वृत्ति का विषय जिसके जिसे, जिसे, जिसे, जिसे दिखाए जाए उसे दर्शित जैसे कहते जिसे विषय दिखाए जाते हैं साक्षी पुरुष को तो साक्षी पुरुष होता है दर्शित बुद्धि वृत्ति का साक्षी होने के कारण तू कर बुद्धि वृत्ति का साक्षी होने के कारण सत्वे सत्य माने की बुद्धि सत्व के दुखी होने का बुद्धि सत्व के पुरुष साक्ष बुद्धि सत्व के दुखी होने ये क्या है कि बुद्धि सत्व के दुखी होने पर या बुद्धि सत्व को दुख प्रदान किए जाने बुद्धि सत्व को हाँ बुद्धि सत्व को दुखी होने पर या बुद्धि सत्तु को दुखी होने पर सदा सदा सदाकारोधी करते हैं यहाँ पर कि बुद्धि के आकार का अनुसरण करने वाला या बुद्धि के समान प्रतीक होने वाला बुद्धि के समान बुद्धि में सुख है तो पुरुष में सुख प्रतीक होता है बुद्धि में दुख है तो पुरुष में तो बुद्धि के समान प्रतीत होने वाला पुरुष दुखी होता है पुरुष से तो ध्यान देंगे कि पुरुष को इस पुरुष को दर्शित विषय होने के कारण या पुरुष को वृत्ति का पुरुष को वृत्ति का साक्षी होने के कारण बुद्धि सत्व के दुखी होने पर, बुद्धि सत्व के या बुद्धि सत्व को दुख प्रदान करने पर बुद्धि बुद्धि के समान प्रतीत होने वाला या बुद्धि का अनुसरण करने वाला पुरुष दुखी होता है पुरुष क्या है दुखी होता है या पुरुष दुखी होता है पुरुष दुखी होता जैसा ज्ञात होता है, है। अंतिम पंक्ति को कल फिर लगाने है ना ओम पूर्ण पूर्णम थे